संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में हम लेकर आए हैं सिंहासन बत्तीसी की कथा इस अंक में सुनते हैं हम उसके शुरुआत की कथा बहुत दिनों की बात है उज्जैन नगरी में राजा भोज नाम का एक राजा राज करता था वह बड़ा दानी और धर्मात्मा था न्याय ऐसा करता कि दूध और पानी अलग अलग हो जाए उसके राज में शेर और बकरी एक घाट का पानी पीते थे प्रजा सब तरह से सुखी थी नगरी, नगरी के पास ही एक, एक खेत था जिसमें एक, एक आदमी ने तरह तरह की बेले और साग लगा रखी थी एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई खूब तरकारिया उतरीं, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी जमीन खाली रह गई। बीच, बीच उस पर भी पर डाले गए थे लेकिन वो जमे नहीं, नहीं। इसलिए खेत वाले ने वहाँ खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना लिया पर उस पर वह जैसे ही चढ़ा कि लगा चिल्लाने कोई है राजा भोज को पकड़ कर लाओ और उन्हें सजा दो होते होते यह बात राजा के कानों में पहुँची राजा ने कहा मुझे उस खेत पर ले चलो मैं सारी बातें अपनी आँखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ लोग राजा को वहाँ ले गए खेत पर पहुँचते ही राजा देखते क्या है कि वह आदमी मचान पर खड़ा चिल्ला रहा है राजा, राजा भोज को फौरन पकड़ लाओ और, और मेरा राज, राज उससे ले लो, ले लो। जाओ जल्दी जाओ।, जाओ।, जाओ।, जाओ।, जाओ यह सुनकर राजा, राजा को बड़ा डर लगा वह चुपचाप महल लौट आया फिक्र के मारे उसे रात भर नींद नहीं आई जैसे तैसे रात बिताई सवेरा होते ही उसने अपने राज्य के ज्योतिषियों और पंडितों को इकट्ठा किया उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि उस मचान के नीचे धन छिपा है राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए खोदते खोदते जब काफी मिट्टी निकल गई तो अचानक लोगों ने देखा कि नीचे एक सिंहासन है उनके अचरज का ठिकाना न रहा राजा को खबर मिली तो उसने उसे बाहर निकालने को कहा लेकिन लाखों मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंहसन तस से मस न हुआ तब, तब एक पंडित ने बताया कि यह सिंहसन देवताओं का बनाया हुआ है अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि इसको कोई बलि न दी जाए राजा ने ऐसा ही किया बलि देते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठ गया मानो फूलों का हो। राजा बड़ा खुश हुआ उसने कहा कि इसे साफ करो सफाई की गई। वह सिंहासन ऐसा चमक उठा कि उसमें अपना चेहरा देख लो उसमें भांति भांति के रत्न जड़े थे जिनकी चमक से आंखें चौधियाती थीं। सिंहासन के चारों ओर आठ आठ पुतलिया बनी थी उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था कहीं कहीं सिंहासन का रंग बिगड़ गया था कहीं कहीं से रत्न निकल गए थे राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपया लेकर इसे ठीक करवाया जाए ठीक होने में पाँच महीने लग गए अब सिंह ऐसा हो गया था कि जो भी देखता देखता ही रह जाता पुतलियां ऐसी लगती मानो अभी बोल उठेंगी राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा तुम लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकालो उसी दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा एक दिन तय किया गया दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए तरह तरह के बाजे बजने लगे। महलों में खुशियाँ मनाई जाने लगी सब लोगों के सामने राजा सिंहासन के पास जाकर खड़े हो गए लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सभी की सभी पुतलियाँ खिल खिला कर हंस पड़ी लोगो को बड़ा अचंभा हुआ कि ये बेचान पुतलियाँ कैसे हंस पड़ी राजा ने डर के मारे अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से बोला ओ पुतलियों सच सच बताओ, बताओ कि तुम तो तो क्यों हंसी? पहली पुतली का नाम था रत्नमंजरी। राजा, राजा की बात, बात सुनकर वह बोली, राजन, राजन आप, आप बड़े तेजस्वी, तेजस्वी हैं, धनी हैं, हैं।, हैं।, हैं। बलवान हैं।, हैं।, हैं, लेकिन घमंड करना ठीक नहीं है सुनो सुनो राजा जिस राजा का यह सिंहासन है उसके यहाँ तुम जैसे तो हजारों नौकर चाकर थे यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया और बोला मैं अभी इस सिंहसन को तोड़कर मिट्टी में मिला दूंगा पुतली ने शांति से कहा महाराज जिस दिन राजा विक्रमादित्य से हम अलग हुई उसी दिन हमारे भाग्य फूट गए हमारे लिए सिंहसन धूल में मिल गया पुतली, पुतली की बात, बात सुनकर राजा, राजा का गुस्सा दूर हो गया उन्होंने कहा पुतली रानी तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई साफ साफ कहो पुतली, पुतली ने कहा ले ले ले ले ले अच्छा राजन, सुनो, सुनो मैं तुम्हें मै कहानी सुनाती हूँ तो यह थी सिंहसन बत्तीसी की शुरुआती कथा अलग अलग अंकों के माध्यम से आप सिंहासन बत्तीसी की पूरी कथा सुन सकते हैं। वाचक स्वर भारती परिमल